अथर्ववेदिया मंडूक उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम प्रकरण का षष्ठ कारिका के ऊपर विचार कर रहे थे इसमें षष्ठ कारिका का भाष्य में उनतालीस पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में आया था शता विद्यमान स्वेन अविद्यात नाम रूप माया स्वरूपेण सर्वभा आगे दिया था विश्व तेजस प्राज्य भेदानाम तो भेदानाम नाम का अर्था विश्व तेजस प्राज्य आदि नाम आदि कहने से यहाँ अर्थात विश्व तेजस प्राज्य ये हो गया अभिमानी उनका जो अवस्था है जागृत स्वप्न और सुसुप्ति और उस अवस्था में होने वाले जो भोग अर्थात इस शब्द से त्रैकालिक सब ग्रहण हो गया अर्थात जितने सारे युष्म शब्द ईदम पद सब कुछ ग्रहण हो गया और जो विश्वत जैसे प्राज्ञियों से जो अहम पद के द्वारा भी अहम पद का वाच्य होते हैं, अर्थात तो अहम इधम ये सब कुछ ये ग्रहण हो गया इसमें तो भेदा नाम का अर्थ सर्वेशा इस प्रकार की वहा दिया गया विशेष अर्थ अच्छा आगे हम लोग देख रहे थे 40 पृष्ठ में टीका में चतुर्थ पंक्ति तद एवं अचेतन सर्वम जगत प्रागुत्पतेर बीजात्मना स्थितम ये पंक्ति हो गया था ना चलेगा हो गया था अचेतन सर्वम जगत प्राग उत्पत्तिर बीजात्मना स्थितम उत्पत्ति से पहले जगत बीज रूप से सब था प्राणो बीजात्मा व्यवहार योग्यतया जनयती सृष्टि होने से पहले ये सब थे किंतु व्यवहार योग्य रूप से नहीं थे अभी व्यवहार योग्यतया जनयती इत्यतः यहाँ देखिए भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिए हैं बीजात्मना एवं सत्वम द्वितीय पंक्ति का अंतिम है एवं सर्वभावान उत्पत्ते है प्राग अर्थात सृष्टि होने से पहले प्रलय काल में अथवा सुसुप्ति काल क्योंकि यहाँ बेष्टि समी एक कहते हैं सुसुप्ति काल में जो प्राण वो बीजात्मना तो बीजात्मना कहने का अर्थ कारण युक्त तो कारण युक्त अर्थात तो भाष्य का पंक्ति स्पष्ट है कि वहाँ कारण अविद्या विद्यमान है किंतु निर्गुण जी ये वाक्य भी आप देख लीजिए तो वो लोग कहते हैं प्राण भगवान भाष्यकार कहते हैं प्राण बीजात्मना एवं सत्वम तो बीज आत्मना का अर्थ माया विशिष्ट कारण विशिष्ट अगर वहां कहा जाएगा कि नहीं शुद्ध चैतन्य ही हो गया तो फिर ये वाक्य कैसे घटेगा बीजात्मना बीज भी रूप से कारण रूप से तो ये सब पंक्ति को नहीं लेकर के वो लोग ऐसा कह रहे हैं कुछ तो ठीक है एक नूतन मतवाद प्रचलन करने के लिए आप कुछ चीज को ओमिट कर देना पड़ता है क्योंकि वो नूतन वाद का मतलब ये परिपंथी हो जाता है तो ठीक है इसलिए वो सब में नहीं देने के लिए अर्थात महत्व नहीं देने के लिए ऐसे प्रामाणिक लोग कहते हैं हम लोग भी ऐसे कहा गया है कि वो सब में ज्यादा महत्व नहीं देना है क्योंकि उसे लाभ नहीं होगा तो हानि हो सकता है तथा एक प्रकार के प्रयत्न रहित्व तो आ जाएगा तो फिर आलस्य होकर करके अर्थात साधक के हानि हो जा सकती है इति उपसंगरति भाष्य में इत तृतीय पंक्ति में श्रुतिर अपि भक्ति श्रुति भी कहती है ब्रह्म एवं सर्व आत्मा एवं इदम अग्र आसीत इदं सर्वं इदं सर्वं टीका में नंबर टिप्पणी नहीं सर्वस्विष्ठान ब्रह्म जितने सारे मिट्टी के बर्तन हमारे सामने है हम सब कह देंगे की ये सब मिट्टी ही है कहेंगे ये सब बर्तन दिख रहा है ये सब मिट्टी ही है कैसे कहेंगे मृद रूप अधिष्ठान के बिना इनका सत्ता नहीं है इनका स्फूर्ति नहीं है यही हो गया कि मृद इसी प्रकार की इदम सर्वं ब्रह्म अर्थात इन सब का अधिष्ठान ब्रह्म ही है और आत्मा एवं इधम अग्र आश तो ऐतरे उपनिषद तो ये सब वाक्य यही कहता है कि ये आ, आ, आ, पहले आत्मा ही था कि आत्मा जो है वो बीजात्मा है बीजात्मा <स्थिवें> का है जब तक ज्ञान नहीं हो गया है तब तक सर्वदा आत्मा तो बीजात्मा ही रहेगा और विशिष्ट रहेगा चतुर्थ पादम प्रतीकम आदाय व्याकरोति को लेकर के चतुर्थ पाद को कहते हैं चतुर्थ पाद हो गया चेतोशुन पुरुष पृथक अभी चेतोशुन अर्थात ये सब जो जीव जितने सारे चेतन दिखते हैं उनका सृष्टि के बारे में कहते हैं भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में सर्वं जनयति प्राणस प्राण अर्थात जो सुसुप्त अवस्था जो प्रलय अवस्था वाले अज्ञान विशिष्ट चैतन्य उसको प्राण शब्द से प्राज्ञ शब्द से अभ्याकृत ईश्वर वही शब्द से कहा जाता है प्राण सर्वं जनयति तो आगे चेत अंशुन चेतोशुन कह करके टीका में कहते हैं हाँ चेत अंशुन का आगे विग्रह देते हैं अंशव इव रवैश्चिदात्मक पुरुष से चेत रूपा अंशव इव रवेहे है रवि अर्थात सूर्य सूर्य का अंशु अंश अर्थात किरण सूर्य का किरण जैसे है ऐसे ही ये सब सुन ये जो जीव है वो ऐसे ही है जैसे सूर्य का किरण होते हैं अर्थात जीव परमात्मा का ऐसे ही है चिदात्मक से पुरुष से चेतु रूप चितात्मक जो पुरुष है तो उसी का ही ये सब अंश बीच में दृष्टांत तो दे दिया विग्रह अर्थात समझाना चाहते हैं शब्द चेतोशुन बीच में दृष्टांत तो दे देते दे हैं रवे रिव अंश अंशु के लिए दृष्टांत तो दे दिए आगे दूसरा शब्द है चेत चेत और अंशु दो शब्द है अंश के लिए कह दिया अंश वी ये हो गया आगे रह गया चेत चित्त चितात्मक पुरुष अर्थात विग्रह हो जाएगा चेतोशुन का क्या चिदात्मक से पुरुष से अंश इव जैसे दृष्टान्त रवि ये हो गया शब्द का अर्थ चेत अंशुन शब्द का जैसे सूर्य का अंशु किरण होते हैं, ऐसे चिदात्मक जो पुरुष है उसी का ही ये सब किरण है चिदात्मक पुरुष उसका ये किरण है चेत रूप ये सब भी चेतन रूप है क्योंकि जो रवि का किरण होते हैं वो किरण भी प्रकाशमान होंगे जैसे रवि है क्योंकि कारण रूप ही होंगे ये सब कार्य चेतुरूपा रूपा यहाँ तक तो आधा पंक्ति में रुकेंगे आगे टीका में जाएंगे रवेर अंशवो यथा वर्तन्ते तथा पुरुष से स्वयं चैतन्यत्मक चेत रूपाशैतनयाभाषा जीवांश्चेतवो निर्देश्यन्ते रवैर्ंश वो यथा वर्तन्ते रवि का सूर्य का अंशु किरण जैसे रहते हैं तथा पुरुष उसी प्रकार की पुरुष का स्वयं चैतन्यात्मक से जो पुरुष है स्वयं चैतन्यत्मक रूप है उसी का चेत रूपास चेत रूपास अर्थात चैतन्य भाषा तो चैतन्य का आभास है अर्थात वो सब वास्तविक चैतन्य नहीं है चैतन्य का आभास है जीवास उन्हीं को जीवा कहा जाता है जीव कहा जाता है जीव जो है वो चैतन्य का आभास है तो अर्थात चैतन्य का आभास ही जीव में प्रधान रूप से सारे कार्य करता है अधिष्ठान चैतन्य तो है किंतु जो जीव बोल के जो व्यवहार होता है वो चैतन्य आभास चिदावास अंतकरण में होने वाला चिदाभास इसी को ही जीव रूप से कहा जाता है चेत तान निर्देश्युषो जनयति इति उतर संबंधः ये सबको अर्थात ये जो सब चेतु होंगे जो सब जीव हो उनको पुरुषो जनयति देखिए भाष्य में हम लोग पंक्ति चल रहे थे चिदात्मक से पुरुष से चेतो आगे पंचम पंक्ति का अंतिम है तान पुरुषः भाष्य में तान पुरुषः आगे दक्षिण पार्श में पृष्ठा में दक्षिण पृष्ठा में ये पंक्ति का अंतिम है बीजात्मा जनयति अभी टीकाकार कहते हैं आपको अन्वय करना पड़ेगा चेतवंसुन तान पुरुषः जनयति इस प्रकार के टीकाकार कह रहे हैं तान पुरुषो जनयती तो तान पुरुष से पहले क्या है कहते हैं चेतवंशुन अर्थात चेतोन सुन द्वितिया बहुवचन वही हो गया तान वो सबको पुरुष जनयती पुरुष ये सबको बनाता है अच्छा तो पुरुष बनाता है पुरुष का शब्द प्राज्ञ ईश्वर अव्याकृत सब वही एक ही अर्थ है तो जो प्रलय अवस्था में रहता है वही आगे जड़ों को भी बनाता है चेतन को भी बनाता है अर्थात सुसुप्ति में जो जो आप है वही आप सृष्टा है जब आप जागृत में स्वप्नों में आ जाते हैं जब आप सुसुप्ति से स्वप्नों में आ गए स्वप्नों में खाली जड़ पदार्थ दिखते हैं ना कुछ चेतन भी दिखते हैं दोनों ही दिखते हैं वो दोनों को कौन बनाता है देखने वाला बनाता है इसी प्रकार की जागृत में जो जड़ पदार्थ दिखते हैं और जो चेतन पदार्थ दिखते हैं उनको सब कौन बनाता है जो दिखता है वही बनाता है आपका पूरा दृश्यमान जगत आप ही बनाते हैं जो आप देखते हैं वही आप बनाते हैं जब आप सुसुप्ति में चले जाएंगे तो जो जगत को आप देखते थे वो जगत चला गया आपके साथ जितना जगत स्वप्नों में जितना आप देखते हैं उतना ही है ना उसे और भी अधिक है स्वप्नों में नहीं।, नहीं होता है इसी प्रकार जागृत में भी जितना आप देखते हैं देखते हैं मतलब तो चक्षु के द्वारा नहीं है आप वो भी यहाँ बैठे बैठे चिंता करते हैं वो अंटार्कटिका में कुछ बर्फ गिर गया वहाँ पेंगुइन उड़ रहे हैं ये जो आप जान रहे हैं ये आप देख रहे हैं मतलब तो देख रहे हैं शब्द से ये भी ले आ जाएगा अर्थात तो कुछ भी ज्ञातव्य है जान रहे हैं। उसका सृष्टि आप ही करते हैं जिस समय आप जानने लगे तो उसका सृष्टि हो गया अगर आप उसको केवल सूक्ष्म रूप से जान रहे हैं केवल मन से कल्पना कर रहे हैं तो अर्थात उनका केवल सूक्ष्म सृष्टि हुआ अगर आप अभी उनको सामने में भी देख रहे हैं कहेंगे अभी वो स्थल सृष्टि भी हो गया तो आप ही ये कर रहे हैं कि मेरा इतना सामर्थ्य कहेंगे वो जो मेरा कहते हैं ना वो मेरा को जब हम ये मन और ये शरीर के साथ तादात में कर देते हैं वो सामर्थ्य है। इतना नहीं हो सकता है हमारा दृढ़ हो जाता है इससे जब छुटकारा हो जाएगा वो जानेगा उसका क्या सामर्थ्य है वो ब्रह्म है वो ईश्वर है पूरा जगत वही बनाता है अभी कोई हम हो हो जाए जाए तो कर्म उसका फिर कर्ता कर्ता कौन जो उसको किया कौन किया कहेंगे ये जो आभास क्या होता है जैसे मान लीजिए कि रामो हरि गोविंद गोपाल और चार है और उनको अभी सृष्टि करने वाला एक है देवदत्त पांच है अभी देवदत्त राम गोविंद गोपाल वास्तविक ये पांचो ही सृष्ट है किंतु देवदत्त के साथ वो तादात्म्य करके मान रहे हैं कि मैं तो देवदत्त हूँ बाकी चार मेरे द्वारा सृष्ट हो रहे हैं स्वप्नों में एक को मैं मानता है हो गया देवदत्त बाकी चार रामोहरि गोविंद गोपाल हो गए ये पांचों एक ही के द्वारा सृष्ट होते हैं वो है प्राच्य इसी प्रकार की जागृत में भी एक को मैं मानता है बाकी सब को युष्मत मानता है ऐसा क्यों मानता है कहेंगे ऐसा ही संस्कार है वेदन परिभाषा में विचार आया था तो जब हस्ती कहता है तो कहता है कि दम हस्ती और जब स्थूल कहता है कहता है कि अहम स्थूल इस प्रकार की क्यों कहता है हस्ती को कभी अहम हस्ती नहीं कहता है कहेंगे जिसी प्रकार संस्कार है इसी प्रकार फिर होगा तो फिर प्रश्न करेंगे पहला संस्कार कब हुआ उसका क्या उत्तर देंगे अनादिंग इसलिए वो प्रश्न छोड़ दीजिए जब आपको पता चल जाएगा रज्जु में पहले बार सर्प कब दिखा जिस समय आप देख लिए उसी समय हो गया बस इसी प्रकार के कारण को जब खोजेंगे देखेंगे वास्तविक कारण है नहीं जितना जितना ये तत्व तो दृढ़ करें ये जगत हम ही बनाते हैं देखने वाला ही बनाता है तान पुरुष तान तान हो गया द्वितचन ये कर्म जिनको करता है कौन करता है पुरष पुरुष काज सुषुप्त अवस्था में बीजात्मा जनयतीक्य का अंतिम है जनयति तेसाम जनयती चिदात्मका तत्तो भेदाव विवक्षिष्टिर्थोचेतोंसूना चिदात्मकात्षात् तत्व तो भेदा भाव ये जो तेसाम जीवाना जिनको सब जन्म उत्पन्न किया ये चिदात्मक पुरुष से तत्व से तत्व तो भिन्न नहीं होते हैं जो रवि का किरण होते हैं वो रवि से तत्व तो भिन्न नहीं होते हैं दर्पण में दिखने वाले ये जो हजार प्रतिबिंब अगर दिखेंगे हजार दर्पण में ये सब वास्तविक सूर्य से भिन्न है क्या अगर वास्तविक सूर्य से भिन्न हो जाते तो सूर्य अगर हट जाएगा तो भी इनको रहना चाहिए किन्तु सूर्य हट जाने से ये सब नहीं रहेंगे तो नहीं। अभी ये फिर दिखते हैं क्यों कहेंगे ये जो दर्पण है उपाधि उपाधि के चलते ये सब दिख रहे हैं अगर उपाधि नहीं रहेगा ये सब का कोई स्थिति नहीं रहेगा उपाधि क्या है बुद्धि जो कि भेद करवाता है ये भेद को उपाधि रहने पर ही जैसे वो लाल पुष्प रहने पर ही वो स्फटिक दूसरों से भिन्न हो गया अगर वो लाल पुष्प हट जाएगा तो स्पटिक दूसरों से भिन्न नहीं।, नहीं हो पाएगा इसी प्रकार की बुद्धि रूप को उपाधि ही भेद का हेतु होता है ये बुद्धि जब फिर नहीं रहेगा तब तो फिर कहा जाएगा कि ये कहा गया दर्पण जब टूट गया और जो दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा था यह कहा गया सूर्य में चला गया तो इसलिए कहते ना ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रिया ने उसका पूर्व श्लोक क्या है हैं निकालिक क्या चीज है न वो तो उसका बाद में है तो अर्थात तो यहाँ बृहदारण्य के मंत्र है तुवीनश्यति तो ये स्वयं ज्योतिपसपी समुत्था आगे स्वयं ज्योतिपसप्य स्वन रूपेण ताने पुनर्न्यति इसी प्रकार की ये बृहदारण्य उपनिषद में मंत्र है अर्थात आ, इसी शरीर एतस्मात शरीरात समुत्थाया तस्मात शरीराति अपादना नहीं हेतु ये शरीर हेतु से ये भिन्न हो जाता है फिर आगे परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वयं रूपेण ये मंत्र भी नहीं है और कहीं है थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है भाई अर्थात जब परम ज्योति को फिर प्राप्त कर लेता है फिर स्वयं रूपेण जब तक अज्ञान रहता है अपने आपको अन्य रूपेण मानता रहता है शरीर मन बुद्धि के साथ आध्यात्मिक करके जब ये अज्ञान नाश हो जाता है परम ज्योति को प्राप्त करके फिर स्वयं रूपेण अभिनिष्प देते है अर्थात अपना रूप हो जाता है फिर एवं आगे तान आगे उसी को फिर जिस हेतु से वो भिन्न हो गया था वही हेतु को फिर नाश कर देता है नाश कर देता है अर्थात तो ये बुद्धि को लय कर देता है ये बुद्धि को अपना कारण चैतन्य में लय कर लेता है अच्छा टीका में तेसाम चिदात्मका पुरुषा तत्वेदा वास्तविक ये भिन्न नहीं है इति भाष्य में जला ये जलाक अर्थात जल इति जलाक अर्क अर्थात सूर्य जल में जो दिखने वाला सूर्य जल सूर्यक तो जल सूर्यकर्था समा, सामन दिखने वाले जल में जैसे टीका में भेदधिस्तु तेसा उपाधि भेदात इतिहाल तो सूर्य में भेदधि क्यों होता है अगर सूर्य एक है तो कहते तो उपाधि जल अगर हजार घट में अगर जल रखेंगे तो उपाधि हजार हो गया तो ये भेद हजार हो जाएंगे आगे भाष्य में कहते हैं पंचम पक् प्राज चैत विश्व भेदे न देवतीदि देह भेदेश चेतवो ये तान ताषा पृथक विषय भावक्षण्निस्फुलिंगव जीवलक्षणस्तु इतरा प्राजत विश्वभेदेन तो वो जो पुरुष है वो सब बनाता है चैतस विश्व भेदे नाजस तैजस प्राज्य तैजस विश्व भेदे न वही पुरुष ही ये तीन प्रकार की रूप हो जाता है प्राज्य चैतस्य और विश्वभेदेन तीन प्रकार तीन अवस्था में देव तीरय आदि देह भेदेश तो ये जो प्राज और चैतस्य और विश्व ये जो तीन होते हैं कहते हैं ये देवता में भी है तिरयोग में भी है मनुष्य भी है सभी प्राणी मात्रों में तीन प्रकार की अवस्था आता है विभाव्य माना विभाव्य माना अर्थात कल्प्य माना ऐसा केवलो कल्पना ही करता है वो पुरुष देव तिर खाली देव ले लिया तिरय ले लिया तिरय अर्थात पशु पक्षी हो गया आदिपद से इनको छोड़ करके बाकी जितने मनुष्य इत्यादि सब आ जाएंगे मनुष्य राक्षसाद जितने बाकी आ जाएंगे चैतंश वो ये केवल अर्थात चिदाभाष है ये तान पुरुष उन सबको पुरुष पृथक पृथक अर्थात अपने से भिन्न करके पृथक अर्थात विषय भाव विलक्षणा विषय जो होते हैं वो जड़ होते हैं और ये जो सब प्राजी चैतस्य विश्व होते हैं वो जड़ नहीं है विषय भाव से ये विलक्षण है कि ये जो प्राज्य चैतस और विश्व हुए ये विषय होते हैं ना विषय होते हैं प्राज्य को चैतस को मान लीजिए आप विश्व है तो आप विषय है ना विषयी है विषयी क्योंकि आप घटो को देख रहे हैं घटो हो जाएगा विषय जड़ो होते हैं विषय जो चेतन कहते हैं वो होते हैं विषयी तो इसलिए यहाँ कहते हैं की विषय भाव विलक्षण ये विषय नहीं बनते आप किसी में विश्व को देख लेंगे नहीं देख पाएंगे आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा उसका शरीर को देखेंगे तो ये विषय भाव विलक्षणन अग्नि विस्फुलिंगव जैसे अग्नि से विस्फुलिंग निकलते हैं अग्नि के साथ समान लक्षण वाले हैं। इसी प्रकार की सलक्षणन सलक्षणन समानम लक्षणम ये तो जो पुरुषों का जो लक्षण है ये सबका लक्षण भी वही है जलार्क बच्च जल में दिखने वाले और क जैसा सूर्य जैसा जीव लक्षणांश ये सब जीव लक्षण वाले हो गए और इतरान सर्वान इनको छोड़कर के इतरान ये हो गए जीव लक्षण जो चेतन चेतन को छोड़कर के बाकी सब को रह जाएंगे जड़ हो जाएंगे इतरान अर्थात जड़ वर्ग सर्वभावन सर्व भावान कहने से ये जड़ जीवलक्षण और इतरा जड़ वर्ग सब मिल करके प्राणो बीजात्मा जनयती ये प्राण ही बीजात्मा यही बनाता है देखिए स्वप्नों में एक शरीर को देवदत्त में वो तादात्म्य किया बाकी रामो हरि गोविंद गोपाल को अलग रखा इसी प्रकार की ये प्राज्ञ पांच बनाया एक में मैं प्राज्ञा हूं ऐसे बाकी को और सब अलग कर दिया तो इसलिए प्राज्ञ ही प्राज्ञ चैतस्य विश्व भेद अलग अलग दिखता है तो बनाने वाला जो है ना वो अपने लिए एक बना करके कर रखता है उसी में मैं कहता है जो स्वप्न दृष्टा है वो एक में मैं देवदत्त कह कर करके कर मिल जाता है इसी प्रकार की वो वो बनाता है प्राणो बीजात्मा ये जनजती टीका में पृथकित सूचित पुरुष से जीव सर्जन हेतु कथ पृथक सूचित जो भाष्य में दिया ना ष्ट पंक्ति का अंतिम प्रथम शब्द पृथक इसको इसके द्वारा क्या कहते हैं पृथक के द्वारा सूचित पुरुषस्य से हेतुं सर्जन हेतु जो पुरुष यही जीव जीव सर्जन पुरुष यही जीव का सर्जन सृष्टि करता है पुरुष ही जीव सृष्टि में हेतु है देखिये द्वितीय दो नंबर टिप्पणी दिए पुरुष कर्तिक जीव सर्जने पुरुष जीव का सर्जन अर्थात पुरुष पुरुष जो अर्थात माया विशिष्ट होकर के यही जीव को भी सृष्टि कर देता है कैसा करता है देखिये उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान इत्यर्थः उपहित प्रधान स्वरूप उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान उपहित अर्थात उपाधि उपाधि प्रधान अगर प्रधान हो जाएगा तो उपादान क्योंकि उपाधि हो गया माया माया प्रधान मानेंगे तो उपादान हो जाएगा तद ही पृथक इति अनेन समसूची इसको पृथक इस प्रकार की कहा गया उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान तथि पृथक समी अच्छा तथि पृथक अनेसूची अर्थात ये जड़ सृष्टि के अपेक्षा ये भिन्न है क्योंकि भाष्य में अंतिम पंक्ति दिया पृथक पृथक का अर्थ कहते हैं विषय भाव विलक्षणा विषय हो गए जड़ जड़ भाव से ये विलक्षण है भाष्य का अंतिम पंक्ति है पृथक भाव विलक्षण अर्थात ये जड़ सृष्टि से भिन्न है इसी को आगे कहते हैं तद्धि ही पृथक इति अने समसूची अर्थात ये जो प्रधान स्वरूपात्मकम उपाधानम इत्यर्थ उपहित प्रधान स्वरूपात्मकम अर्थात उपहित प्रधान होकर के अच्छा ये उपहित प्रधान होकर के ये चेतन को बनाता है उपाद यहाँ उपहित का अर्थ उपाधि नहीं है मैं पहले उपाधि कह दिया यहाँ उपहित का अर्थ अर्थात चेतन प्रधान लेकर के क्योंकि भाष्य में जब पृथक शब्द कहते हैं वहाँ विषय भाव विलक्षणन कहते हैं अर्थात वो चेतनों का सृष्टि के बारे में कहा जाता है इसलिए टिप्पणीकार जब कहते हैं उपहित प्रधान स्वरूपात्मक उपादान अर्थात तो उपहित प्रधान अर्थात चेतन प्रधान हो करके जीवों को बनाता है तथि पृथक इति अने समसूची उसी को आगे स्पष्ट करते हैं जड़ सर्जन उपादान उपाधि प्रधान स्वरूपात अश पृथक उपाधि प्रधान स्वरूप हो करके जड़ों का सृष्टि करेगा जड़ सर्जन में उपादान हो जाएगा उपाधि प्रधान और चेतन सर्जन में प्रधान हो जाएगा उपहित प्रधान ये दोनों में अंतर आया टिप्पणी पहले देख लीजिए हे तुम उपहित प्रधान स्वरूपात्मकम उपादान ये चेतन सृष्टि में उपहित प्रधान होगा और आगे दे दिया जड़ सर्जनों उपाध्य जड़ सर्जन उपादान उपाधि प्रधान स्वरूप पृथक जब जड़ प्रधान उपाधान हो जाएगा तो, तब जड़ उपर्जन अक्षर ठीक है थोड़ा चश्मा लगा लेते हैं जड़ उपा जड़ उपसर्जन उपादान उपाधि प्रधान जब उपाधि प्रधान होगा तो वहा जड़ उपसर्जन उपादान अर्थात जड़ों की सृष्टि करने के लिए ये उपाधि प्रधान हो करके ये बनाएगा और जब चेतन को सृष्टि करेगा तो उपहित तो प्रधान होकर के बनाएगा आगे उसको स्पष्ट कर दे और देखिए उपाधि प्राधान्य न जड़ सर्जनम चित्त प्राधान्य न जीव सर्जनम याव अर्थात ये पूरा पंक्ति का अर्थ हो गया तो जब चित प्रधान हो जाएगा उसी को ऊपर में कह दें उपहित प्रधान स्वरूप उपहित प्रधान अर्थात उपहित होता है जो चैतन्य प्रधान लेने से उपहित प्रधान उपाधि प्रधान लेने से उपाधि हो गया माया उपाधि प्रधान होकर के जड़ों का सृष्टि करेगा उपहित प्रधान होकर के चेतनों का सृष्टि करेगा वही उपाधि हो गया वो जड़ उस उपाधि में जब चैतन्य का आभास आ जाएगा उसको कह देंगे चैतन्य चेतन जड़ चेतन में भेद होता है आभास को लेकर के चिदाभास को लेकर के तो जो बुद्धि हो जाएगा वो हो गया जड़ बुद्धि का सृष्टि करने के लिए उपाधि प्रधान होकर के बुद्धि की सृष्टि करेगा तो उसी बुद्धि में जब प्रतिबिंब आएगा तो प्रतिबिंब को कहेंगे चेतन आभास को चिदाभास को चेतन कहा जाएगा तो ये प्रतिबिंब सृष्टि करने के लिए केवल बुद्धि से नहीं बनेगा वो बिंब चाहिए इसलिए चेतन प्रधान हो करके सृष्टा आभास को बनाएगा और जड़ प्रधान हो करके अर्थात उपाधि प्रधान होकर के उस दर्पणों को अर्थात बुद्धि को बनाएगा एक आधार को बनाएगा और उसमें आभास को बनाएगा चिदावास अलग है और उसमें होने वाला जो आधार है वो अलग है आधार हो गया यहाँ बुद्धि उसमें होगा चिदा चिताभा बनाने के लिए चेतन प्रधान होगा सृष्टा बुद्धि को बनाने के लिए जड़ प्रधान होगा सृष्टा बनाने वाला भी एक ही है उसका दो प्राधान्य रहेगा एक जड़ प्रधान होगा एक चेतन प्रधान होगा चेतन प्रधान लेंगे क्योंकि उपाधि के द्वारा जो विशिष्ट हुआ उपहित तो उसको कहते हैं जैसे था अभी पुष्प हो गया उपाधि पुष्प जब स्फटिक के साथ मिल करके आ जाएगा तब तो वो अभी स्फटिकों को कहते हैं उपहित तो। और इस पुष्प आने से पहले स्फटिका था उपधेय पुष्प आने के बाद उपधेय अब उपहित तो बन जाएगा क्योंकि बनाने वाला जो है वो एक नहीं है मिला हुआ है बीजात्म को कहते हैं ये बीजात्म में दो अंश रहे एक कारण अंश रहा एक चेतन चैतन्य अंश रहा ये जो केवल कारण अंश प्रधान लेने से जड़ को बना देगा चैतन्य अंश प्रधान लेने से वो चेतन को बनाएगा चेतन को बनाएगा अर्थात तो चिदावास हो जाएगा ईश्वर ईश्वर यहाँ प्राज्य कहते हैं पुरुष यहाँ पुरुष शब्द व्यवहार करते हैं ना वही पुरुष स्रष्टा ईश्वर वही है अच्छा आगे भाष्य में ए टीका में नीचे से चतुर्थ पंक्ति में यथा अग्निना सामानूपा विस्फुलिंगा चिदात्मना समान सोभा जीवा जीवास्तना उत्पाद्य जैसे अग्नि के द्वारा सामान रूपा विस्फुलिंगा जन्य जैसे अग्नि के द्वारा समान रूप विस्फुलिंग ये उत्पन्न होते हैं तथा उसी प्रकार चिदात्मना चिद रूपेण सामन स्वभाव जीवा जो जीव होते हैं वो पुरुषों के जैसा समान स्वभाव वाले होते हैं अर्थात तो चेतन रूप होते हैं चिदात्मना अर्थात तो चैतन्य रूपेण ये सभी अर्थात तो चेतन हम इनको कह देते हैं चिदात्मना समान स्वभाव जीवा उनको चेतन रूप से बनाता है विषय विलक्षण न प्राणे न बीजात्मना तेसाम उपादान विषय विषय हो जड़ वर्ग उनसे विलक्षण ही चेतन वर्ग भी विषय विलक्षण इसलिए न प्राणे न प्राण अर्थात तम प्रधान जड़ प्रधान उसके द्वारा बीजात्मना नेशम उपाद उत्पादन न ये जो चेतन अंश होते हैं चेतन होते हैं जीव होते हैं वो विषय से भिन्न होने से वो बीजात्मा प्राण के द्वारा इनका उत्पत्ति नहीं होगी ये तो चेतन अंश के द्वारा तो उत्पन्न होंगे न च उत्पाद्या उत्पादकात् चिदात्मस्तत्व तो भिन्न जो उत्पाद्य होगे गए जीव वो उत्पादक जो चिदात्मा है उससे तत्व तो भिन्न नहीं है जो सब प्रतिबिंब दिखते हैं वो बिंब से तत्व तो भिन्न नहीं होते हैं जलपात्र प्रतिबिंबित आदिना बिंब भूतात ततस्तत्व तो भेदाभा तान प्रधानो जनयति जनयती इत जलपात्र प्रतिबिंबित जलपात्र में जो प्रतिबिंब हुआ है कौन हुआ है कहते आदित्यादि आदित्यधि प्रत्येक जलपात्र में एक एक आदित्य दिखता है आदित्य का जैसा उसका रूप भी दिखेगा उसका आकार भी दिखेगा वो सब चाक के सब उसी प्रकार दिखेगा ये सब बिंब भूतात बिंब भूत जो आदित्य है उससे आदित्यतः तत्व तो, तो भेदाभावत ये वास्तविक उसमें उसे भिन्न नहीं होते हैं भेदाभावत तान विश्वादीन सब विश्वादी को पुरुष चित्त प्रधानो जनयती चित पुरुष वो सबका उत्पन्न करता है जनयती इत आगे टीका में अच्छा भाष्य पंक्ति पूरा देख लेते हैं जीवलक्षण इतरान इतरान तो जड़ वर्गो को सर्वभावान तो जड़ चेतन सबको मिलाकर के प्राणो बीजात्मा जनयती में विषय भावना व्यवस्थितान पुनरभावन प्राणो जनयति इति तृतीय पदार्थम उपसंग विषय भाव से जो व्यवस्थित है विषय अर्थात जड़ वर्ग उनको जो सो व्यवस्थित है व्यवस्थिता भावान प्राणो विषय भाव से जो व्यवस्थित है उनको भी प्राण सब उत्पन्न करवाता है इति तृतीय उपसंगरति उपसोक का चतुर्थ पाद में है चेतोशुन पुरुष पृथक और तृतीय पाद में है प्राणम जनयती सर्व तृतीय पाद में प्राण सर्व जनयती जड़ों का उत्पन्न का बात है चतुर्थ पद में चेतुन सुन पुरुष पृथक ये चेतन का उत्पत्ति का बारे में है श्लोक में तृतीय चतुर्थ पाद बभी यहाँ टीकाकर तृतीय पाद का अर्थ कहते हैं विषय भावे न व्यवस्थितान जो विषय भाव से रहते हैं वो जड़ है चेतन है जड़ है उनको पुनर पुनर्भावान प्राणो जनयति प्राण अर्थात उपाधि प्रधान होकर के जड़ों को जो बनाएगा उपाधि प्रधान होकर के इति तृतीय पादार्थम उपसंगरति तृतीय पाद का अर्थ का उपसंहार करते हैं भाष्य में पुनर् पुनर् पुनर्थात पहले चेतन का उत्पत्ति कह दिया ना उस दृष्टि से पुनर् कह देते हैं चतुर्थ पाद का अर्थ कहने के बाद फिर तृतीय पाद का कहते हैं तो इसलिए पुनर् कहते हैं भावन तो पुनर् का अनुय भावन के साथ नहीं है चेतन उत्पत्ति के दृष्टि से ये पुनर् इस प्रकार भावन दो नंबर टिप्पणी देखिए प्राण इति उपाधि प्रधान पुरुष तो प्राण के लिए जन ये तृतीय पाद का अर्थ भाष्य में यथोर्णना भी सृजते गृहणते च ये मुंडक उपनिषद में है जैसे उणना कहते हैं ये मकड़ी वो जैसे उत्पत्ति करता है मकड़ी जब उत्पत्ति करता है वो उपादान कहाँ से लाता है अपने से और निमित्त बनाने वाला कौन है वो स्वयं है इसके द्वारा दिखाते हैं कि अर्थात निमित्त उत्पादन कारणों दोनों वो एक ही ही है तो यथोन्न भी सृजते गृहणते चे य पृथ्व्या औषधे संभवंति जैसे पृथ्वी से ऐसे वृक्ष बनते हैं तो पृथ्वी से ये सब जो वृक्ष बनते हैं वो वृक्ष का सब उपादान कहाँ से आता है तो पृथ्वी के अंदर में ही है बीज भी उसी के अंदर में है तो निमित्त भी वही है उपादान भी उधर ही है और यथा सतह पुरुषात् कैश लोमानी तथा अक्षरा संभवती है विश्वम इस प्रकार के मंत्र हैं। जैसे पुरुष से सतह सतत जीवित जो पुरुष मर जाएगा उसका कैश लोमो और बढ़ेंगे नहीं, नहीं बढ़ेंगे इसलिए सतह अर्थात तो जीवित पुरुष से कैश लोमो बढ़ते हैं ये कैस लोमो बढ़ने का निमित्त उपादान कारण ये दोनों अलग अलग है वो ही व्यक्ति ही है तथा तो अक्षरात यह विश्व ये विश्व उसी प्रकार के निमित्त उपादान कारण एक ही है आगे कहते हैं यथा अग्नि है क्षुद्रा विस्फुलिंगा ये जब अग्नि से ये विस्फुलिंगा निकलते हैं ये निमित्त उत्पादन कारण वही है उसी अग्नि से निकलते है और ये अर्थात अग्नि का जैसा ही उनका सब स्वरूप है दिखाते हैं ये बृहदारणिक उपनिष्ता है इत्यादि सुते है ये सब श्रूती भी ये उत्पत्ति का बात कहता है स्वामी जी जी स्वामी जी प्राणी और जीवों में फिर क्या अंतर है प्राणों अस्थ्य अस्थि प्राणी और जीव कहने से इसका वित्पत्ति का तो अलग है किंतु उसका दोनों का अर्थ एक ही है अर्थात तो जहा यह अंतःकरण रहेगा वही प्राण व्यापार करेगा प्राण व्यापार करने से हम उसको प्राणी कह देते हैं अंतःकरण रहने से उसका स्वभाव है वो चैतन्य का प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेगा तो प्रतिबिंब के चलते उसको जीव कह देंगे प्राण के चलते उसको प्राणी कह देंगे किन्तु ये दोनों सर्वदा सम व्यापक होंगे अर्थात जो प्राणी होगा वो जीव होगा क्योंकि प्राण रहेगा वही जहाँ अंतकरण है अंतकरण नहीं है तो प्राण नहीं है तो इसलिए प्राण और अंतकरण समान रहेंगे प्राण को लेकर के प्राणी कहा जाएगा और अंतकरण को लेकर के उसमें होने वाला चिदाभास को लेकर के जीव कहा जाएगा ये ष्ठम कारिका उच्चारण करेंगे आगे टीका में चेतना-चेतनात्मक चेतनचेतना चेतना जगत सर्गे प्रस्तुते स्वत विवेचनाथ मता चेतनाचेतना जगत का सर्ग सर्गअर्थ सृष्टि तो सृज विसर्ग धातुषे से, से सर्ग चेतन अचेतन रूपक जगत का सृष्टि ये पूर्व सूत्र पूर्वकारिका में कह दिए दोनों ही प्राज्ञ बनाता है प्रस्तुते प्रस्तुते अर्थात तो प्रकरणे सति माने सति उसका विचार हो रहा है स्वमत विवेचनाथ मतांतरम उपन्य सी अपना मत को कहने के लिए पहले अन्य सब मतों को कहते दिखा देते हैं अर्थात जगत में ये सब मत चलता है उसको क्यों दिखाते हैं कहते हमारा बुद्धि उस तरफ आकृष्ट आक्र, न हो जाए इसलिए कहते हैं देखो ये सब मत भी चलता है आप उसमें नहीं जाना योग सूत्र में देखेंगे बहुत सारे सिद्धि का वर्णन हुआ है तृतीय पात तो पूरा सिद्धि का ही वर्णन किया है और वो सब व्यर्थ है तो क्यों उसका वर्णन करते हैं कहते हैं वो सब अर्थात दिखाते हैं कि ये सब गाढ़ा है उसमें न जाए अर्थात तो अनिष्टों को बता देना है भी शास्त्र का कर्तव्य है जैसे इष्टों को बताना वो भी शास्त्र का कर्तव्य है अनिष्ट को बताना ये भी कर्तव्य है क्योंकि उसका परिहार होना चाहिए उसे निवृत्त होना चाहिए इसलिए यहाँ भी स्व मत का विवेचन करने के लिए मतांतरम अन्यत मतम, अन्य मत का उपन्यास दिखाते हैं विभूतिं प्रसवंग मंत सृष्टि चिंतक स्वप्न माया स्वरूपेती सृष्टिनिके सृष्टिचितासव विभूति मन्यन्ते अ सृष्टि स्वप्न माया स्वरूपेति की विकल्पिता अन्य सृष्टि चिंता जो लोग सृष्टि का चिंता करते रहते हैं ना मुमुक्ष व सृष्टि का चिंता करने वाले ये मुमुक्ष नहीं होते हैं ब्रह्म का चिंता करने वाले मुमुक्ष होते हैं जगत का बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने वाले मुमुक्ष नहीं होते हैं जगत थोड़ा धो रूटी के लिए पास उतना हो जाए तो ठीक है बाकी जगत में सब जो करते रहते हैं इतने वो केवल संस्कार बस मजबूर होकर के देखेंगे वो करके जिसे हम करते हैं लगता है करने के बाद बहुत कुछ जगत में हो जाएगा आप 10 साल बाद का घटना को देखें अब 10 साल के अंदर कितना कर लिया क्या हो गया जगत का कुछ नहीं हुआ इसी प्रकार आज से और आज जो कर रहे हैं महान बुद्धि होगा ये तो जगत का महान कार्य हो रहा है आप दस साल के बाद चल करके इसका पश्चालोकन देखेंगे कुछ नहीं हुआ वरंग लगेगा कि मैंने कुछ करता नहीं था मेरे को जैसा कोई करवाया ये बुद्धि जितना जितना दृढ़ होगा बाकी धीरे धीरे और अंतर्मुख हो जाएंगे अन्य सृष्टि चिंता कहा सृष्टि का चिंता करने वाला ये जो प्रसव प्रसव सृष्टि ये विभूति मानते हैं अर्थात तो ये सब विशेष है ईश्वर इस प्रकार की यह सब मतलब ऐश्वर्य ख्यापन करते ये सब ईश्वर का ऐश्वर्य है क्या नहीं कर है कितने बड़े हिमालय बना दिए सूर्य चंद्र देखिए कैसा बना देते हैं ये सब अर्थात ईश्वर का सृष्टि मान करके इसमें अर्थात गदगद गट होना कहते हैं ये सब सृष्टि चिंता का अन्य दूसरे लोग कहते हैं सृष्टि स्वप्न माया स्वरूपायति विकल्पित तो स्वप्न और माया वेदांति भी सृष्टि को स्वप्नो माया कहते हैं किन्तु तो ये स्वप्नो माया कहने वाला इसको सत्य मानते हैं बोलो स्वप्नों को भी सत्य कहते हैं माया को भी सत्य कहते हैं जादूगर इस प्रकार की जो बना देता है तो जादूगर बनाता है हम पूरा देखते हैं अर्थात इसको सत्य मानने वाले। है वेदांति कहता है कि ये उतने ही सत्य है जैसे जादू पूरा हो जाने के बाद ये कहते हैं जादू घटने का समय में जैसे सत्य है ऐसे सत्य है। तो कहेगा माया भी सत्य है ये जो माया है वो सत्य नहीं है ये कहेंगे दिखता है जो वही सत्य है ये भी अर्थात सृष्टि को सत्य मानने वाला ये मत आज यहाँ तक ये तो माया है लिखा है स्वप्न माया है स्वप्न आकर कट जाएगा अच्छा आकर कट जाएगा स्वप्न है ना श्लोक में ना। वो स्वप्न माया होगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मित्र पूर्ण मूर्ण ूर्णमेवशिष्यूष